क्षत्रियोपनिषद शांतिपाठ वा मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित आविरा विर्मेधी वेदस्मास्थश्रुत मे माँ प्रहासि अने हांसंदमृत वदेस्यामि सत्यम वर्ष तब तदक्तावतू अवतु अवतु, माम, अवतु वक्तारम मवतु वक्ता अवतु वक्ता ष शाति शाति हरि ओ तस्स ब्रह्मणे लव तैत्रोपनिषद मंत्र शांक्य भाश्य और भाष्यार्थ सहित सर्वासाध्वा सर्वा सास्कर चिदाशावत सतम सद्गु प्रणमाम्यहम शातिपाठ सलो मित्र संवरुण सल लो सन्नो सन् इंदो बृहस्पति सल सन्नो विषु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा प्रत्यक्ष ब्रह्मासीमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वजिषमी ऋत व्या सद्यम व्या तमत तदवक्ता अवतु मवत वक्ता ओ शांति शांति शांति हरि ओम, ओम। शिक्षावली प्रथम अनुवाक संबंध भाष्य ओ शिक्षावल्ली प्रथमुवाक संबंध्यस्माजात जगस्स यस्लते येद धारती चमे ज्ञानात्मने जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है जिसमें ही वह लीन होता है और जिसके द्वारा वह धारण भी किया जाता है उस ज्ञान स्वरूप को मेरा नमस्कार है गुर भी पूर्व पदवाक्य प्रमाणत व्याख्याता सर्वेदांता प्रणतोस्म हम पूर्व काल में जिन गुरुजनों ने वाक्य और प्रमाणों के विवेचन पूर्वक इन संपूर्ण तो उपनिषदों की व्याख्या की है उन्हें मैं सर्वदा नमस्कार करता हूं तीयचार्य प्रसादत स्पष्टार्थ रुचिडाम ही व्याख्यम संप्रणीये जो स्पष्ट अर्थ जानने के इच्छुक हैं उन पुरुषों के लिए मैं श्री आचार्य की कृपा से शाखा के सारभूत इस उपनिषद की व्याख्या करता हूँ निधिगता कर्माण्योपातुक्ष काम्या चलार्थ ग्रंथे इदानिम कर्मोपादान हेतु ब्रह्म ब्रह्मविद्या प्रस्तूयते संचित पापों का क्षय जिनका मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्य कर्मों का तथा सकाम पुरुषों के लिए विहित काम्य कर्मों का इससे पूर्ववर्ती ग्रंथों में अर्थात कर्म कांड में परिज्ञान हो चुका है अब कर्मानुष्ठान के कारण की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है कर्महेतु काम सियात प्रवर्तकवात्त कामान काम भाव स्वात्मन्यवस्था प्रवृत्नुपत्ति आत्मकाम चाप्त आत्मा हि ब्रह्म तद्विद्यो तद्दि पराति वक्षति अतो अविद्यावृत स्वात्मन्यवस्थान पराति अभं प्रतिष्ठा विंदते एक आनंदमय मात् उपसंक्रामति इत्यादि श्रुते हैं कामना ही कर्म की कारण हो सकती है क्योंकि वही उसकी प्रवर्तक है जो लोग पूर्ण काम हैं उनकी कामनाओं का अभाव होने पर स्वरूप में स्थिति हो जाने से कर्म में प्रवृत्ति होनी असंभव है आत्मदर्शन की कामना पूर्ण होने पर ही पूर्ण कामता की सिद्धि होती है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्मवेत्ता को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है ऐसा आगे के श्रुति बतलाएंगे अतः अविद्या के निवृत्ति होने पर अपने आत्मा में स्थित हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है जैसा कि अभय पद प्राप्त कर लेता है उस समय इस आनंद में आत्मा को प्राप्त हो जाता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है काम्य प्रतिषिधियो आरंभस्य अनाभा आरंभ से चोपभगे छया नृत्यान प्रत्यवायाभा स्वात्मस्थान मोक्षः अथवा निरत निरतिशयाीतेगशब्दवाच्या एव कर्म कर्मभ्ये इति चेत्। पूर्व काम और निषिद्ध कर्मों का आरंभ न करने से प्रारब्ध कर्मों का भोग द्वारा क्षय हो जाने से तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान से प्रत्यवायों का अभाव हो जाने से अनायासी अपने आत्मा में स्थित होना रूप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा अथवा स्वर्ग शब्दवाच्य आत्यंतिक प्रीति कर्म जनित होने के कारण कर्म से ही मोक्ष हो सकता है यदि ऐसा माना जाए तो न अनेकानि कर्मानेक अने हरब्धलान्यारब्धफला चनेक जन्मताफला कर्मा संभव अतस्तेषु संभवात् जन्मनोपक्ष कर्म निमित्त शरीर पत्ति ही, कर्म कर्मशेष सद्भाव सिद्धिश्चा तद्य रमणीयचरणा तथा शेषेण इत्यादि श्रुतिस्मृति सतेभ्य सिद्धांति नहीं क्योंकि कर्म तो बहुत से हैं अनेकों जन्मांतरो में किए हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध फल वाले कर्म हो सकते हैं जिनमें से कुछ तो फलोन्मुख हो गए हैं और कुछ अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं अतः उनमें जो कर्म अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं उनका एक जन्म में ही क्षय होना असंभव होने की कारण उन अवशिष्ट कर्मों के कारण दूसरे शरीर का आरंभ होना संभव ही है इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले हैं उन्हें शुभ योनि प्राप्त होती है उपभोग किए कर्मों से बचे हुए कर्मों द्वारा जीव को आगे का शरीर प्राप्त होता है इत्यादि सैकड़ों श्रुति स्मृतियों से अवशिष्ट कर्म के सद्भाव की सिद्धि होती ही है इष्टानिष्ट फलानाम अनारब्धान क्षयाथानी नित्यानिति चेत पूर्व इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रकार के फल देने वाले संचित कर्मों का क्षय करने के लिए ही नित्य कर्म है ऐसी बात हो तो न अणी प्रत्यवाय श्रवणात् प्रत्यवाय प्रत्यवायश शब्दोंनिष्ट विषय निर्णन निमित्त प्रत्यवाय से दुखरूपस्यागा परिहार निया न्यभ्योपगमनाधफल कर्म क्षयाथा सिद्धांति नहीं क्योंकि उन्हें न करने पर प्रत्यवाय होता है ऐसा सुना गया है प्रत्यवाय शब्द अनिष्ट का ही सूचक है नित्य कर्मों के न करने के कारण जो आगामी दुखरूप प्रत्यवाय होता है उसका नाश करने के लिए ही नित्य कर्म है ऐसा माना जाने के कारण वे संचित कर्मों के क्षय के लिए नहीं हो सकते यदि नामा कर्म नामारब्धकर्म क्षयाथा नित्यान कर्मा तथाप्यशुद्धमेवियेयर शुद्धम विरोधाभा नृष्टफल से कर्मण शुद्ध रूपत्वान नित्य विरोध उपपद्यते शुद्धा शुद्धयोर ही विरोधो युक्त सिद्धांति और यदि नित्य कर्म जिनका फल अभी आरंभ नहीं हुआ है उन कर्मों के क्षय के लिए हो भी तो भी वे अशुद्ध कर्म का ही क्षय करेंगे शुद्ध का नहीं क्योंकि उनसे तो उनका विरोध ही नहीं है जिनका फल इष्ट है उन कर्मों का तो शुद्ध रूप होने के कारण नित्य कर्मों से विरोध होना संभव ही नहीं है विरोध तो शुद्ध और अशुद्ध कर्मों का ही होना उचित है न च कर्म हेतु नाम कामा नाम जाना भावे नृव्य संभवाद शेष कर्म क्षयोपत्ति अनात्म विदो ही कामोनात्म फल विषयत्वाद स्वात्मनि कामानुपपत्ति, नित्य प्राप्तत्वा, स्वयं चात्मा परम ब्रह्मेतुक्तम इसके सिवा कर्म की हेतुभूत कामनाओं की निवृत्ति भी ज्ञान के अभाव में असंभव होने के कारण उन नित्य कर्मों के द्वारा संपूर्ण कर्मों का क्षय होना संभव नहीं है क्योंकि अनात्म फल फलविशेणी होने के कारण कामना अनात्मवेदता को ही हुआ करती है आत्मा में तो कामना का होना सर्वथा असंभव है क्योंकि वह नित्य प्राप्त है और यह तो कहा ही जा चुका है कि स्वयं आत्मा ही पर ब्रह्म है नृत्या अभावस्ततः प्रत्यवायानुपपत्ति प्रत्यवायानुपत्तिरि अतः पूर्वोपचित दुर्तेभ्यः दुरीतेभ्य प्राप्यमणाया प्रत्यवायिक्रिया निकरण लक्षण कर्म की चतुर्नापत्ति अथा भावाद भावोत्पत्तिरि सर्वप्रमाण व्यकोप ही अतो यत्नतः इति अपन्नम तथा नित्यकर्मों का न करना तो अभावूप है उससे प्रत्यवाय होना असंभव है अतः नित्य कर्मों का न करना या पूर्व संचित पापों से प्राप्त होने वाली प्रत्यवाय क्रिया का ही लक्षण है इसलिए अकुर्वन लिहितम कर्म इस वाक्य के अकुर्वन पद में क्षत्रि प्रत्यय का होना अनचित नहीं है अन्यथा अभाव से भाव की उत्पत्ति सिद्ध होने के कारण सभी प्रमाणों से विरोध हो जाएगा अतः ऐसा मानना सर्वथा अयुक्त है कि कर्मानुष्ठान से अनायास ही आत्म में स्थिति हो जाती है प्रीते स्वर्ग जाह कर्मा, कर्मा रब्ध एव योतिशय इति कर्मार्ध एवं मोक्षस्य नहि से न ही निचिभ्य लोक यदारब्धम तद नि कर्मार्धो मोक्षः। और यह जो कहा कि स्वर्ग शब्द से कही जाने वाली निरत प्रीति कर्म कर्मनिमित्तक होने के कारण मोक्ष कर्म से ही आरंभ होने वाला है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि मोक्ष नित्य है और किसी भी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं किया जाता लोक में जिस वस्तु का भी आरंभ होता है वह अनित्य हुआ करती है इसलिए मोक्ष कर्मारब्ध नहीं है विद्या सहिता नाम कर्मणाम नित्यारंभ इति चेत पूर्वपक्ष ज्ञान सहित कर्मों में तो नित्य मोक्ष के आरंभ करने की भी सामर्थ्य है ही ना विरोधात् नित्यम चा चारभ्यत इति विरुद्धम सिद्धांति नहीं क्योंकि ऐसा मानने से विरोध आता है मोक्ष नित्य है और उसका आरंभ किया जाता है ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है यदि नदे नोत्प्यत प्रध्वंसा भाव निपक्ष आरभ्य एवती चेत पूर्वपक्ष जो वस्तु नष्ट हो जाती है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ करती अतः प्रध्वंसा भाव के समान नित्य होने पर भी मोक्ष का आरंभ किया ही जाता है ऐसा माने तो न मोक्षस्य भाव प्रध्वंसा भावप्यारभ्यत इति न संभव अभा विशेषभा विकलमात्र भाव प्रतिगी ह भाव यहाटपटादि विशेष्य भिन्नईव घट भाव पट भाव एवं निर्शेषोप्य क्रियागुणा विकल्पते न भाव उत्पलादि व विशेषण सहभावी विशेषण भाव एवं स्यात सिद्धांति नहीं क्योंकि मोक्ष तो भाव रूप है भाव भी आरंभ किया जाता है यह संभव नहीं क्योंकि अभाव में कोई विशेषता न होने के कारण यह तो केवल विकल्प ही है भाव का प्रतियोगी ही अभाव कहलाता है जिस प्रकार भाव वस्तुतः अभिन्न होने पर भी घटपट आदि विशेषणों से भिन्न के समान घट भाव पट भाव आदि रूप से विशेषित किया जाता है इसी प्रकार अभाव निर्विशेष होने पर भी क्रिया और गुण के योग से दब्यादि के समान विकल्पित होता है कमल आदि पदार्थों के समान अभाव विशेषण के सहित रहने वाला नहीं है विशेषण युक्त होने पर तो वह भाव ही हो जाएगा विद्या कर्म कृत इति नित्यवादि विद्या कर्म विद्या कर्म करते नित्यवादी विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष इति चेत पूर्वपक्ष विद्या और कर्म इनका कर्ता नित्य होने के कारण विद्या और कर्म के अविच्छिन्न प्रवाह से होने वाला मोक्ष नित्य भी होना चाहिए ऐसा माने तो न गंगा गंगास्ोतोवत् कर्तृत्व दुखरूप्वाद कर्तृत्में च मोक्ष विच्छेद तस्माद्यामकर्मोपादनहेतुनिवृत्त स्वात्मन्यवस्थान इति स्वयं चात्मा ब्रह्म तद्जाद्यावृत्तिरि ब्रह्म विद्यार्थो आभ्यते सिद्धांति नहीं गंगा प्रवाह के समान जो कर्तित्व है वह तो दुख रूप है अतः उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और यदि उसी से मोक्ष माना जाए तो भी कर्तित्व की निवृत्ति होने पर मोक्ष का विच्छेद हो जाएगा अतः अविद्या कामना और कर्म इनके उपादान कारण की निवृत्ति होने पर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है या सिद्ध होता है तथा स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है और उसके ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होती है अतः अब ज्ञान के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाता है उपनिषदि विद्योच्य तछली गर्भ जन्म जरादि निषातना तद अवसादना ब्रह्मलो निगम त्रित्वाद् उपनिष्न वास्याम परम से तदर्थत्वात् ग्रंथोप्योपनिषद अपना सेवन करने वाले पुरुषों के गर्भ जन्म और जरा आदि का निशातन अर्थात उच्छेद करने या उनका अवसादन नाश करने के कारण उपनिषद शब्द से विद्या ही की कही जाती है अथवा ब्रह्म के समीप ले जाने वाली होने से या इसमें परम से ब्रह्म उपस्थित है इसलिए यह विद्या उपनिषद है उस विद्या के ही लिए होने के कारण ग्रंथ भी उपनिषद है शिक्षावल्ली का शांति पाठ ओं सन्ो मित्र संवरुण सन्नो भगवर्यम सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाओ मे प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षं वदिषमी हृदम वदिषा सत्यं वदिषमी तन्मा तद्क्ता अवत मां अवतु वक्ता ओं शातिशा शाति हरि ओ प्राण वृत्ति और दिन का अभिमानी देवता मित्र सूर्यदेव हमारे लिए सुखकर हो अपान वृत्ति और रात्रि का अभिमानी वरुण हमारे लिए सुखावह हो नेत्र और सूर्य का अभिमानी देवता अर्यमा हमारे लिए सुखप्रद हो बल का अभिमानी इंद्र तथा वाक और बुद्धि का अभिमानी देवता बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हो तथा जिसका पाद विक्षेप अर्थात डग बहुत विस्तृत है वह पादाभिमानी देवता विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो ब्रह्म रूप वायु को नमस्कार है वे वायो तुम्हें नमस्कार है तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो अर्थात तुम्ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा तुम्ही को रित अर्थात शास्त्रोक्त निश्चित अर्थ कहूँगा और क्योंकि वाक और शरीर से संपन्न होने वाले कार्य भी तुम्हारे ही अधीन है इसलिए तुम्ही को मैं सत्य कहूँगा अतः तुम विद्यादान के द्वारा मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी उन्हें वक्तृत्व सामर्थ्य देकर रक्षा करो मेरी रक्षा करो और वक्ता की रक्षा करो आधि भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के तापों की शांति हो समम प्राण रचाभिमाली देवतात्मा देवतात्मा तथैव वरुणः देवताों नोस्माकृत्ते रात्रेषा दैवता चक्षुषादीते चाभिमयमल वाचिबुद च बृहस्पति विष्णुक्रमो विस्तीर्ण क्रम पादरमाध्याद्याध्यात्मदेवता भवती सर्वत्रुषंग प्राणवृत्ति और दिन का अभिमानी देवता मित्र हमारे लिए सम सुखरूप हो इसी प्रकार अपान वृत्ति और रात्रि का अभिमानी देवता वरुण नेत्र और सूर्य में अभिमान करने वाला अरमा बल में अभिमान करने वाला इंद्र वाणी और बुद्धि का अभिमानी बृहस्पति तथा उरुक्रम अर्थात विस्तीर्ण पादविक्षेप वाला पादाभिमानी देवता विष्णु इत्यादि सभी आध्यात्म देवता हमारे लिए सुखदायक हों, भवतु हों इस क्रिया का सभी वाक्यों के साथ संबंध हैसु ही सुखकस्तु विद्या श्रवण धारणोपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यीति तत्सुखकर्तृत्व प्रार्थते समलो भवत्ति उनके सुखप्रद होने पर ही ज्ञान के श्रवण धारण और उपयोग निर्विघ्नता से हो सकेंगे इसलिए ही श्रम भवतु आदि मंत्र द्वारा उनकी सुखावहता के लिए प्रार्थना की जाती है ब्रह्म विविधुणाम नमस्कारार वंदन क्रिय वायु विषय ब्रह्म विद्योपसर्गसर्गशांत्यर्थ क्रिय ते सर्व क्रियाफलां तदधीनवाद ब्रह्म वायुस्त ब्रह्मणे नव प्रभु भाव करोमिति वाक्य वाक्यशेष नमस्ते तोभ्यम हे वायो नमस्कोति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्या वायुरेवाभिधीय अब ब्रह्म के जिज्ञासु द्वारा ब्रह्म विद्या के विघ्नों की शांति के लिए वायु संबंधी नमस्कार और वंदन किए जाते हैं समस्त कर्मों का फल वायु के ही अधीन होने के कारण ब्रह्म वायु है उस ब्रह्म को मैं नमस्कार अर्थात प्रभु भाव अर्थात विनीत भाव करता हूँ यहाँ करोमी यह क्रियावाक्य शेष है हे वायु तुम्हें नमस्कार है मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ इस प्रकार यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वायु ही कहा गया है किंच तमेव चक्षुराद्यपेक्ष बाह्यम संष्टम अव्यवहित प्रत्यक्षम ब्रह्मासि ब्रह्मसी यस्मा तस्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मा वधिषा शास्त्र यथा शास्त्रम् कर्तव्यम् कर्तव्य बुद्ध सुपरिनीश्चित तदिनवामे व्या सत्यमीति सयाभ्याम सोपी स एव सोपि एव इति संद्यम सत्यम वह इसके सिवा क्योंकि बाह्य व चक्षु आदि की अपेक्षा तुम्ही समीप्रती अव्यवहित अर्थात प्रत्यक्ष ब्रह्म हो इसलिए तुम्ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा तुम्हें को रित अर्थात शास्त्र और अपने कर्तव्यानुसार बुद्धि में सम्यक रूप से निश्चित किया हुआ अर्थ कहूँगा क्योंकि वह रित तुम्हारे ही अधीन है वाक और शरीर से संपादन किया जाने वाला वह अर्थ ही सत्य कहलाता है वह भी तुम्हारे ही अधीन संपादन किया जाता है अतः तुम्हें को मैं सत्य कहूँगा तत्सर्वात्मक वाव्याख्यम ब्रह्म वय सुत सन्मा विद्यार्थिनम् अवतु विद्यासंोजन न तदेव ब्रह्म वक्ता वक्तृत्व सामर्थ्य संयोजने नावतु अवतु अवतु मवतु इति पुनर्वचनम आदराथम ओम शांति शांति शांति रिति तिव्रचनामाध्यात्मिकाधि भौतिकाधी दैविकानाम विद्या प्राप्तसर्गा प्रथमाथम वह वायु संज्ञक सर्वात्मक ब्रह्म मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर मुझ विद्यार्थी को विद्या से युक्त करके रक्षा करे वही ब्रह्म वक्ता आचार्य को वक्तृत्व सामर्थ्य से युक्त करके उसकी रक्षा करे मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे। इस प्रकार दो बार कहना आदर के लिए है ओम शांति शांति शांति ऐसा तीन बार कहना विद्या प्राप्ति के आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधिदैविक विघ्नों की शांति के लिए है ये शिक्षा वल्याम प्रथमोन